प्रजा जनों से राजा के स्वीकार करने को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो पूर्ण विद्या युक्त सत्यवादी प्रगल्भ बलिष्ठ शस्त्र और अस्त्रों को बनाने वाला और अभयदाता पुरुष हो उसी को राज्य के लिए नियुक्त करो अब राजा को अमात्य आदि भृत्य कैसे रखने चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो सेनाओं को शिक्षा दिलाता है विशेष करके युद्ध के समय में उचित बात कहने से योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता है और जो जन आपके सम्मुख दोषों को कहते हैं उनकी शिक्षा में स्थित होकर उन्हीं जनों में मित्रता करके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करो अब राजा को राज्य करने का प्रकार अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जिस उत्तम कीर्ति को आप सुने और जो लोग राज्य पालन और युद्ध में चतुर हों उनका स्वीकार करके सत्याचार से वर्तव कर शांति से सज्जनों का अच्छे प्रकार पालन करके दुष्ट जनों को निरंतर दंड देवे तभी सब जन धर्म के मार्ग का त्याग करके इधर-उधर न चलित होवें अब राजा कैसे विजय और आनंद को प्राप्त होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो उत्तम सहाय और उत्तम धन सामग्री युक्त तथा शत्रुओं को जीतने और यथा योग्य्यों के लिए विभाग करने देने वाला विद्वान राजा होवे वही विजय को प्राप्त होकर आनंद करे अब प्रजाजनों में किसको राज्य की योग्यता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य माता और पिता का कितना उपकार है ऐसा जानकर प्रतिउपकार करते हैं वे मेघ और वायु से प्रेरित बिजली के सदृश बल को प्राप्त होकर बारंबार शत्रुओं को जीतकर प्रकट यश वाले होते हैं अब राजा को उत्तम और अनुत्तम का दंड और सत्कार करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है हे राजन आप जो अपराध करें उसको दंड के बिना मत छोड़ो और जैसे यजमान विद्वान जन को यज्ञ में स्वीकार करके आन देके सुख देता है वैसे ही श्रेष्ठ सभासदों का स्वीकार करके ऐश्वर्य दे सबको आनंद दीजिए अब राजा को वेगवान यंत्रों को बना दुष्ट संशोधन करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य कला कौशल से चक्र यंत्रों का निर्माण करके वेग युक्त वाहनों को प्राप्त होकर रमण करते हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर और कुटिलता को त्याग कर सुख को प्राप्त होते हैं अब राज दंड की प्रकर्षता को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जिस राजा के प्रजाजनों में प्राणियों वाश्यन किए हुएओं में दंड जागता है वह अभय का देने वाला पुरुष किसी से भी भय को प्राप्त नहीं होता है अब प्रजाजनों को कैसे सुख और ऐश्वर्य हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जिनको सुख और ऐश्वर्य की इच्छा हो वे मेघ के सदृश धन बरसाने और नित्य रक्षा करने वाले राजा को मित्र भाव के लिए ग्रहण करें अब ईश्वर उपासना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनु जो जगदीश्वर मित्र के तुल्य सबका सुख करता सत्य का उपदेश देने वाला उत्पन्न करने वालों का उत्पन्न करता पालन करने वालों का पालन करता और सब कर्मों का देखने वाला न्यायधीश अंतर्यामी अविव्याप्त है उसी को जानकर उपासना करो अब राज्य वर्धन प्रकार को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे राजन यदि राज्य बढ़वाने की आपकी इच्छा करें तो पक्षपात का त्याग करके सबके साथ मित्र के सदृश व्यवहार करिए और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करते और दुष्ट पुरुषों को दंड देते हुए अपने तेज की प्रसिद्ध करिए फिर कैसे जनों को राजा राज्य कर्मों में रखे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा सत्य के उपदेशक अपने प्रिय कारक विद्वानों की राज्यत्व में रक्षा करे उसका पराजय करने को कोई भी नहीं समर्थ होवे अब अमात्य आदि जनों से राजा की न्याय के बीच प्रकृति कराने को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अन्याय में प्रवृत्मान राजा को रोकते हैं वे सत्य के प्रचार करने वाले होते हुए बड़े सुख को प्राप्त होते हैं अब अमात्य आदि को की भी कार्य प्रवृत्ति को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अति उत्तम गुण कर्म स्वभाव और विद्या से युक्त और प्रजा के हित के लिए धन और अन्नों को बढ़ाता है उसके अनुकूलपन से व्यवहार करके सेना के अंगों को दृढ़ संपादन करना चाहिए इस सुक्त में इंद्र राजा प्रजा और भक्त्यों के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 17वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले 18वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में उत्तम ऐश्वर्यवान मनुष्य के लिए अच्छे मार्ग का उपदेश करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस मार्ग से यथार्थ वक्ता पुरुष जावें उसी मार्ग से आप लोग भी चलो जो बड़ी वृद्ध भी होवे तो भी माता का अपमान किसी को न करना चाहिए फिर दृष्टांत से पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे मैं कर्म नहीं करता हूं और करके न किए गए न रखता हूं और साथ में जो युद्ध की इच्छा करे उसके साथ युद्ध में पूछने योग्य को पूछता हूं वैसे इस सब का आचरण करो अब उत्तम ऐश्वर्यवान राजा के लिए सेना के संरक्षण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सेना के अधिष राजगृह में सत्कार को प्राप्त होकर नियमित आहार और विहार से पूर्ण बल को उत्पन्न करके दोनों अपनी और शत्रुओं की सेना के मध्य में विवाद का नाश करे वह युद्ध करावे उनका सदा ही विजय और जैसे रोगग्रस्त माता की संतान सेवा करते हैं वैसे ही सेना का सेवन करते हैं वे न्याय के अनुगामी होते हैं अब उत्तम ऐश्वर्यवान पुरुष के लिए काल दृष्टांत से अच्छे मार्ग का उपदेश अगले मंत्र में करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे काल मास आदि अयव को धारण करता है और आप अनंत हुआ संसार में उत्पन्न हुओं में नापने वाला है वैसे ही आप लोग भी करो अपमान करने वाली माता से उत्तम ऐश्वर्यवान पुरुष के पालनाद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो माता सूर्य के सदृश्य जिन अपने संतानों को बोध कराती और दुष्ट आचरणों को दूर करके शिक्षा करती है तो वे संतान उत्तम होते हैं अब मेघ के कृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों यह नदियां मेघों की पुत्रियां अर्थात उनसे उत्पन्न हुई तटों को तोड़ती और अव्यक्त शब्दों को करती हुई प्रातः कालों के सदृश जाती हैं ऐसे ही सेना शत्रुओं के सम्मुख प्राप्त होवे फिर मेघ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में अदिति सूर्य और मेघ के अलंकार से सेना सभा अध्यक्ष और राजा के कृत्य का वर्णन है जैसे अंतरिक्ष के पुत्र के समान वर्तमान सूर्य मेघ का नाश करके नदियों को बहाता है वैसे ही विद्वानों का उत्तम प्रकार शिक्षित पुत्र सेना का अध्यक्ष शत्रुओं का नाश करके सेनाओं को ऐश्वर्य प्राप्त कराता है अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग प्रमत्त स्त्रियों में प्रमाद को नहीं प्राप्त होते वे बलि होते हैं और जो पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते वे उत्तम होते हैं भावार्थ हे राजन जो विरुद्ध कर्म से प्रजाओं में चेष्टा करता है उसे सदा दृढ़ बधे को शस्त्रों से व्यथित कर सब प्रकार से बांधो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे राजन जैसे उत्तम प्रकार संस्कार युक्त किए हुए अन्न आदि का समय पर नियमित भोजन किया गया शरीर को पुष्ट कर बल को बढ़ा शत्रुओं का विजय निमित्तक हो राज्य को बढ़ाता है वैसे ही आप न्याय से हम लोगों के सुख की वृद्धि करो